दिया मंडू के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का 60 श्लोक देख लिए थे इकसठ श्लोक देखेंगे अच्छा दो पृष्ठा में आत्मन शब्द गोचरत् कथम असौ व्याख्यात शब्दर एवं प्रतिपाद्यता प्रति इति आशंक्य आत्मा अगर शब्द का अगोचर अगोचर अर्थात अविषय अविषय अर्थात शब्द उसको विषय बना देता है जो शब्द उच्चारित होने पर हमारे बुद्धि में तदाकार ज्ञान हो जाती है तो उसको कहते हैं शब्द उस विषय को उस पदार्थ को विषय कर दिया अगर हम घटो शब्द उच्चारण करते हैं तो हमारा चित्तवृत्ति घटाकार हो जाती है तो हम कहते हैं कि घट शब्द अपने जो अर्थ है उसको विषय बना दिया किंतु तो ऐसा शब्द है आत्मा ऐसे उच्चारण कर देने से हमारा बुद्धि में कुछ नहीं बन जाता है हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा जो पदार्थ है वहाँ अर्थ है उस शब्द का गोचर नहीं है विषय नहीं है अर्थात तो शब्द श्रवण जन्य ज्ञान नहीं होता है तो आत्मन शब्दागोचर ते पूर्व पक्ष कह रहा है अगर आत्मा शब्द का विषय नहीं है कथम असो व्याख्यात्री शब्द ही तो आचरति असो असो आत्मा व्याख्यात्री के द्वारा शब्द के माध्यम से आत्मा प्रतिपाद्यता कथम आचरति आत्मा प्रतिपाद्य तो आत्मा में आ जाएगा प्रतिपाद्यता तो आत्मा में ये प्रतिपाद्य तो ये कैसे आ जाती है इति शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता उसका प्रतिपादन कैसे किया जाएगा तो सिद्धांत उत्तर देता है चित्त स्पंदन मात्रम अविचार सुंदरम प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपम द्वैतम इति प्रतिपाद सदृषातम आह ये जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक शब्द हो गया प्रतिपादक और आत्मा हो गया प्रतिपाद्य पूर्व पक्ष कहता है ये तो यहाँ नहीं बनता आत्मा शब्द कहने से बुद्धि में कुछ नहीं आता सिद्धांत कहता है कि आत्मा को छोड़िए घट एक शब्द और वो प्रतिपाद्य हो गया उसका घट जो पदार्थ कंबु ग्रीवादिमान जो आकार ये शब्द और अर्थ में जो आप कहते हैं प्रतिपादक और प्रतिपाद्य ये भी केवल अविचार रमणीय अच्छा यहाँ शब्द दिया तो है तो कहते हैं विचार सुंदरम दिया अविचार सुंदरम कहते हैं ये विचार नहीं करने से बिल्कुल लगता है आपने घट शब्द उच्चारण कर दिया और उसको तो घट शब्द का अर्थ का ज्ञान हो गया ये विचार नहीं करने से ऐसा कहा जाता है विचार करेंगे वो सब कुछ नहीं है कैसे कहते चित्त स्पंदन मातरम स्वप्नों में भी आप घट कहते हैं और स्वप्नों में और एक व्यक्ति है वो सुन लिया और सुन करके घटक को ले आया स्वप्न में आप एक है स्वप्नों में द्रष्टा एक अलग है स्वप्न में व्यवहार करने वाला आप और एक अलग है और एक अलग व्यक्ति है जिसको आपने कहे की घट मान वो घट सुन करके शब्द उसका बुद्धि में आ गया वो स्वप्न व्यक्ति का और वो जाकर के घट ले आया ये सब कितने सत्य है तो सिद्धांत ही कहता है कि इसी प्रकार चित्त स्पंदन मात्रम अविचार सुंदरम विचार करने से सुंदर नहीं होगा किन्तु तो अविचार से सुंदर सब मान करके चलते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपाद रूपम द्वैतम जब प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप ये द्वैत ये सब चित्त स्पंदन मातरम अविचार सुंदरम विचार नहीं करने से ये सब ऐसे होता है सदृष द्वैतमित सदृष्टम आह दृष्ट के साथ इसको कहते हैं हाँ? ए, श्लोक है यथा स्वप्ने यथा स्वप्ने चलति चलति दयास तथा तथा चलति चलति चलति यथा स्वप्ने जाग्रदया तथा चलति चलति यथा ठीक है यथा स्वप्ने चित्त दयाभासम मयया चलति तथा जाग्रत चित्त दयाभासम माया चलति जैसे स्वप्न में चित्त दयाभाम क्रियाविशेषण है तो द्वो आभासो यथा यथात तथा चलती चित्तम चित्त जैसा चलने से दो का भान होगा तो उसको कहेंगे द्व्याभाषम क्रियाविशेषण है द्वय अर्थात तो द्वैतम द्वैतम अर्थात दो नहीं एकादना भी हो जैसे स्वप्न में चित्त द्व्या भाष माया चलती माया से अविद्या से इसी प्रकार की जागृत द्वियाम मायाया चलती जागृत द्विया चित्त ये माया से ही चलता है अर्थात जागृत अवस्था में हम जो सोचते हैं हम ऐसा सोचते हैं कहते हैं ये भी बिल्कुल स्वप्न ही जैसा है तो ये सब जब धीरे धीरे दृढ़ होगा ना धीरे धीरे आप ये मन का सोच को भी और नियंत्रण नहीं कर पाएंगे आप देखेंगे इसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है फिर छोड़ ही देंगे कहेंगे जो करना है नदी जिधर बहेगा वो बहने दो हमको ये सबसे कुछ नहीं करना है और विशेष करके जो नवरात्रि आता है ना उसमें चित्त को आप लोग भी देख ले सकते हैं कितना आप लोग नियंत्रण कर चित्त को तो ये सब समय में तो बहुत अर्थात तो परिवेश भी ऐसा हो जाता है चित्त को नियंत्रण रखना अर्थात था अन्य तो समय में जितने पठन पाठन कर पाएंगे कठिन हो जाएगा उस समय में पठन को भी निषेध किया गया है तो बहुत कठिन हो जाता है टीका स्वप्ने प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैत चित्तस्पंदितत्रे जागृत कथम तथा सैद्ति आशंक स्वप्न मिथ्या है ये प्राय थोड़ा सा विचार से लोग ग्रहण कर लेते हैं किंतु तो जाग्रत मिथ्या है इसको ग्रहण करना महान कठिन है स्वप्न प्रतिपाद्य प्रतिपादक द्वैत से स्वप्न में भी द्वैत दिखता है मैं हूँ वो है सारे व्यवहार होता है वो चित्त स्पंदित मात्र वो चित्त का स्पंदन मात्र है केवल चित्त मन ही इस प्रकार कर दिया मान लेते हैं लोग जागृत है कथम तथा किंतु तो जागृत में ये कैसे होगा कहते जागृत में ऐसा क्यों नहीं होगा कहेंगे जागृत में हम कर्म करके धर्म अर्जन करते हैं और जागृत में ही श्रवण मनन इत्यादि करके मोक्ष प्राप्त करते हैं ये सब मिथ्या हो जाएगा कहते हैं तो जागृत में धर्म किया जाता है ना स्वप्न में कोई ऐसा कहा धर्म हम करते हैं हो सकता है स्वप्नों में भी धर्म करेंगे जो लोग बहुत धार्मिक होंगे वो लो लोग स्वप्न में भी धर्म करेंगे वो स्वप्न में गंगा स्नान करेगा स्वप्नों में जप करेगा ध्यान करेगा वो करेगा आज आया ना वृहदाराण तो वो करेगा जैसी प्रकार संस्कार होगा स्वप्न में इसी प्रकार करेगा स्वप्न में रटना ये तो प्राय बहुत लोग देखें होंगे जागृत में इतना रटेगा कि स्वप्न में भी रटेगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि जागृत में ये सब मिथ्या कैसे हो जाएगा कथम तथा सिया आशंक्य आह चित्त स्वप्न नागरण न अद्वयम् अद्वयम् के ऊपर एक नंबर टिप्पणी होना चाहिए प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति में काट दीजिए द्वितीय पंक्ति में काट दीजिए इसी प्रकार की नौ के ऊपर दो नंबर टिप्पणी लिख करके नीचे दो है उसको काट दीजिए वो प्रथम पंक्ति में होना चाहिए न न और जाग्रत जाग्रत तथा स्वप्न में एक ही चित्त है उसका जो देखता है वही एक ही है स्वप्न अद्वम चित्तम स्वप्ने दयाभाषम स्वप्न में कितु चित्त एक होता हुआ भी नाना प्रकार से आवास होता है न संशय न संशय क्यों दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं वादी प्रतिवादीन और उभ और अपनी सम्मतम वादी और प्रतिवादी सभी लोग मान लेते हैं स्वप्न तो एक ही है व्यक्ति तो उसी का चित्त ही नाना रूप हो जाते है सभी लोग स्वीकार कर लेते है और इसी प्रकार कहते हैं अद्वयम चयाभाषम तथा तो जागर न संशय जागृत भी उसी प्रकार की है यहाँ भी अद्वैय है द्वैत जैसा दिखता है पहले जो चैतन्य है अविद्या को आश्रय करके एक शरीर में पहले में कर लिया जैसे स्वप्न में करता है एक शरीर में मैं कर लिया स्वप्न में भी बाकी शरीर को सब युष्मत बना देता है बाकी सब तुम कर देता है तो जैसे स्वप्न में करता है ऐसे जागृत में करता है फिर आगे से व्यवहार होता है टीका में पौनो आगे संका। संका के ऊपर पांच टिप्पणी कहीं पहले था पांच चार तो प्रथम पंक्तिभाषे में है पौनोरुक्त्यम श्लोकोराशंक्य शंकान मेमती मनवा सन् आह ये दोनों श्लोक एक सौ में आए थे तीन तीस और तीन इकतीस में ये दोनों श्लोक फिर इधर आ गए तो तृतीय प्रकरण में जो आए थे फिर अभी चतुर्थ प्रकरण में आ गए तो पूर्व पक्ष कहता है कि पौनोरूक्ति हो गया श्लोक हो और पौनोरुपतिम सिद्धांत कहता है कि शंकांतर निराशार्थत्वाद वहां भिन्न शंका का निराश करने के लिए श्लोक था यहाँ भिन्न शंका क्या संख्या पांच नंबर टिप्पणी देखिये ये, ये हाँ। था था था था शंका जो चार है उसको पांच करना है हाँ पांच नंबर टिप्पणी देखिए जन्मादि भिन्न प्रतिपाद्यत्वादि शंका इत्य वहाँ ये दोनों श्लोक आया था जन्म और मृत्यु का निराकरण करने के लिए हेतु फल भाव में कोई जन्म कुछ ये नहीं है नाश कुछ नहीं है यहाँ ये दोनों श्लोक फिर आया कहते प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव नहीं है शास्त्र में भी नहीं है आपका प्रतीति हो रही है जन्मनाश उसका निराकरण कर करती है हमारा प्रतीति गलत हो सकता है किंतु शास्त्र जो कहता है कहते हैं वो भी जो आप कहते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये भी सब आपका मतलब केवल चिंतन मात्र है ये स्वप्न जैसा ही है भाष्य में यत पुनर् बाघ अगो बाघ गोचरत्व अच्छा यद पुनर बाग गोचरत्व बाग गोचरत्व जैसे टीका में कहता अभिचार सुंदर हम कहते हैं कि घट वाणी का विषय बन जाता है ये जो आप कहते हैं यद पुनः बाघ गोचरत्व तीन नंबर टिप्पणी दे, दे दिया शब्द प्रतिपाद्यत्म तो। जहाँ शब्द प्रतिपाद्यत्व तो हम कहते हैं घटापटा नदी पर्वत परमार्थ तो अद्वैस्य विज्ञान मात्र से तन मनस स्पंदन मात्र मन का स्पंदन है आप कहते हैं घटोपट नदी पर्वत में बाघ गोचर और पूर्व पक्षी कहता है व्याख्याता लोग आत्मा को भी शब्द से व्याख्यान करते हैं ये दोनों चीज के लिए सिद्धांति कह रहा है परमार्थ तो अद्वैय से विज्ञान मात्र तुम व्याख्यान करने वाला कहते हैं तन मन सह स्पंदन मात्र न परमार्थत अर्थात तो परमार्थत कोई प्रतिपाद्य प्रतिपादक को भाव ये नहीं है ऐसे अभिचारित रमणीय कहते हैं अभिचार सुंदरम ये ठीक है विचार नहीं करने से चलता है अच्छा ये इकसठ बासठ ये दोनों श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका मैं बाचो गोचरीभूत द्वैत असत् आचक्षानो आचक्ष्याण दृष्टानचष्टे बाचो, गोचरी भूतस्य द्वैतस्य शब्द का विषय बनता है जो द्वैत वो है, मिथ्यात्वे है। तो मिथ्या तो इसमें हेतु अंतरम अन्य हेतु कहते हैं हेतु हेतु अंतरम हेतु अंतरम क्यों हो गया पहले हेतु कहते छह नंबर टिप्पणी में पूर्वक्त माया मयत्व तो हेतु अपेक्षा चित्त व्यतिरिक असत्व रूपम हेत्वअरम पहले कहा गया था जो द्वैत अधिकता है वो सब माया का ही कार्य है माया हस्ती दृष्टांत दे करके कहे थे तो जो द्वैत का उपलब्धि होती है वो सब माया है तो इसलिए वो सब नहीं है और भी कहते हैं कि वो सब चैतन्य से भिन्न नहीं है इसलिए वो मिथ्या पहले वो माया का कार्य है इसलिए मिथ्या है और भी वो सब चैतन्य से भिन्न सत्ता उनकी नहीं है इसलिए मिथ्या है कहते आचस्ट, हैं दृष्टांत कहते हैं स्वप्नदृक स्वप्नदृक प्रचरण स्वप्ने स्वप्ने स्थितां जीवन पश्यति दिक्षु वेदशु स्थित अंडजान स्वेदजान वापी जीवान्न पश्यन् सदा स्वप्ने प्रचरण दशसु दीक्षु स्थितान दिक्षु अंडजान स्वेदजान वापी जीवान् सदा पश्यति तक पश्यक हो गया स्वप्ने स्वप्नदृक प्रचरण दशसु दिक्षु स्थितान अथवा दशसु दिक्षु प्रचरण ये भी लिया जा सकता है नहीं तो स्वप्न स्वप्नद्रिक दशसु दिक्षु प्रचरण कर सकते हैं नहीं तो स्वप्न सोपन स्वप्नदृक प्रचरण दशसु दिक्षु स्थितान यान दोनों प्रकार की कोई बात नहीं स्थितान यान अंडजान स्वेदजान वापी जीवान सदा पश्यति आगे इसका अन्वय हो जाएगा तथा स्वप्नदृक्षदृश्यास्ते नत पृथकृश्येद स्वृक्चितिष्य तथा पूर्वश अन्वया था यान यंडद सदा पश्यति आगे श्लोक का द्वितीय है न द्वितीयाधमह तृथग नपनदृगचित्तृश्या तत न नींते स्वप्न दृख जो चित्त है वो चित्त से वो सब जो दिखते हैं वो सब भिन्न नहीं है स्वप्न में देखने वाला एक दृष्टा है दृष्टा का एक चित्त है अंतकरण है जो कि सब नाना रूपों बन जाते हैं क्योंकि स्वप्नों में कोई घटो घटो नदी पर्वत नहीं हो जाते हैं तो वो जो पदार्थ दिखते हैं वो स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वो चित्त से भिन्न नहीं होते है ये हो गया दृष्टांत दाष्टान्त दे दिया चौसठ श्लोक अंतिम पर्व तथा तद दृश्य में वो इदम स्वप्न स्वप्न दृक जैसे स्वप्न में देखने व वा दिखने वाले पदार्थ चित्त से भिन्न नहीं होते हैं क्योंकि वो सब पदार्थ दृश्य है वो सब पदार्थ स्वप्न में दृश्य होते हैं और वो चित्त से भिन्न नहीं है क्यूँकि चित्त छोड़ करके अंतकरण छोड़ करके स्वप्नों में तो कुछ था ही नहीं कह देता है हाँ चित्त से भिन्न नहीं है वो दृश्य है और जाना गया कि चित्त से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की स्वप्न देखने वाला का जो चित्त है वो भी साक्षी का दृश्य है जो दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है क्योंकि आप जान लिए हैं स्वप्न में दिखने वाले हस्ती अश्व पदार्थ इत्यादि वो चित्त से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की चित्त भी साक्षी से भिन्न नहीं है जो दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है तो ये नीति से क्या हुआ अंतिम में चैतन्य मात्र साक्षी ही बच गया यहां सिद्ध करना चाहते हैं अच्छा टीका में यान पश्यति ते न नंत पृथक उत्तरत्र संबंधः यान पश्यति जिनको देखता है स्वप्न में ते न विद्यंते चौसठ श्लोक में है वो इसलिए टीकाकार कह रहे हैं तिरसठ श्लोको चौसठ श्लोका ते नन्वय कर लेना है श्लोक से तात्पर्य आह तिरसठ श्लोका तात्पर्य कहते हैं भाष्यकार भाष्य में इतश्च वागोचरस्य अभावो द्वैत इतश्च वागोचरस्य द्वैत अभाव गोचर वाणी का जो विषय है द्वैत वो नहीं है क्यों नहीं है टीका में कहते हैं इत बस फूटायन अक्षराणी व्याचे इत भाष्यकार कह दिए इत शब्द का अर्थ क्या है उसको स्पष्ट करते हुए श्लोक का अक्षर का व्याख्यान करते हैं भाष्य में स्वप्ना पश्यती स्वप्नदृग प्रचरन स्वप्ना पश्यति स्वप्नान पश्चि थी श्लोक में स्वप्नान नहीं है ना तो स्वप्ने दशसु स्थितान अंडजान स्वेदजान जीवन ये सबको मिलाकर के कह दिया स्वप्नान स्वप्न तो में होने वाला पदार्थ ना तो स्वप्नान होना चाहिए था ना अच्छा तो यहाँ स्वापनान नहीं दिया है इसलिए स्वप्नान स्वप्नान अर्थात जो स्वप्न देखता है स्वप्न देखता है इसका क्या अर्थ है स्वप्नान इति इसका अर्थ कहते हैं स्वप्नदृक प्रचरन प्रचरण का अर्थ पर्यटन स्वप्ने स्वप्न शोपन स्थाने दीक्षु वही दशसु स्थितान वर्तमान दीक्षु दशसु स्थितान के साथ उन्हें दिया है वर्तमानान वर्तमान जीवान्णिनो अंडजान स्वेदजान वा यान सदा पश्यति इति स्वप्नान पश्यति स्वप्नों को देखता है इसका क्या अर्थ हो? कहते हैं स्वप्न स्वप्न देखने वाला प्रचरण प्रचरन, प्रचरन अर्थात घूमता हुआ उसका अर्थ कहते हैं पर्यटन पर्यटन इति अटती घूमता हुआ कहा स्वप्ने स्वप्ने अर्थात अर्थ स्वप्न वस्था में कहा घूमता है कहते हैं दिक्षु भाई दशु मतलब स्थितान दस दिशा में रहने वाले वर्तमान स्थितान का अर्थ वर्तमान कौन सब है जीवान वो जीव सब कौन है प्राणी न अंडजान स्वेदजान अंडज प्राणी होते हैं स्वेदज प्राणी होते हैं स्वेदज अर्थात जो गिलीपंख से बन जाते हैं जो, जो बारिश आने से जो दो पंख वाले कीड़े उड़ने लगते है ना फिर आधा घंटा के अंदर उनका पंख टूट जाएगा फिर वो सब रंगने लगेंगे नीचे पसीना अर्थात तो वहाँ पसीना का उपलक्षण है अर्थात तो वो भी स्वेदा है अर्थात तो जो थोड़ा थोड़ा बारिश दो चार बार हो जाने से वो सब कीड़े का जो उत्पत्ति आरंभ हो जाता है उस वन सदा पश्यति जो सब देखता है टीका में उसको कहते हैं इति नन्वय है वो सब नहीं है जैसे श्लोक अन्वय में कहा गया ऐसे भाष्य अन्वय में भी इसी प्रकार जान लेना है स्वप्न में जो सब वो देखता है वो सब कुछ नहीं है ये तिरसठ श्लोक उच्चारण करे स्वनदृश विषय तुश्यम के कितमी पृछति स्वनद विषय स्वप्नो देखने वाला का जो विषय बने हैं कौन है भेदना द्वैतानं जो नाना घटपट नदी पर्वत असि भूताेद स्वप्ने स्वप्न दृश्यमन दिखने पर भी द्वैत द्वैत भेद भेद भेद का दिथ्यार्था तो प्रकार द्वैत प्रकार मिथ्यात्व ये क्यों हो जाएगा कि मायातम? अर्थात इसको कैसे प्रमाण कर दिया स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ है वो वहां दिखते हैं अब दिखते हैं तो मिथ्या क्यों हो जाएंगे पूर्व पक्षी का प्रश्न है द्वैत मिथ, भेद मिथ्याम मायातम? मिथ्या तो कैसे माया हो गया जो दिखेगा वो मिथ्या हो जाएगा इति पृछती इसका उत्तर देते हैं भाष्य में यदि एवं तत किम यदि एवं अर्थात पूर्व श्लोक में जो कहा गया पूर्व श्लोक में क्या कहा गया कहते हैं स्वप्न में जो सब पदार्थ अंड जीवन जो सब दिखते हैं तो तर देता है सिद्धांत उच्चते कहते हैं ऐसा जब कहा, है, कहा जाता है उच्चते का अर्थ श्रीणु उचे ये सब क्यों कहा जाता है एकाग्र होकर कब सुनना नहीं तो इधर उधर मन चला जाएगा हम कह देगा पूरा फिर अंतिम में जाकर जी थोड़ा दोबारा बोल तो टीका में कहते हैं उत्तर श्लोक है ना उत्तरम आह आगे श्लोक में उसका उत्तर देते हैं टीका में आगे श्लोकाक्षराणी योजयन कर्मधारयं धारयन श्लोक का अक्षर का व्याख्यान अक्षर अर्थात शब्द व्याख्यान करना है व्याख्यान करता है अर्थात अन्वय इत्यादि शब्द का अर्थ कहने का यही व्याख्यान है वही कहते हैं श्लोकाक्ष राणी योजयन योजन अर्थात अन्वय करके दिखाते हुए कर्मधारयम व्यावर्त जो श्लोक में दिया ना ये चौसठ श्लोक में स्वप्न द्रिक चित्त कहते हैं स्वप्न द्रिक वही चित्त है कहते हैं स्वप्न देखने वाला है जो चित्त है चित्त अर्थात फिर चैतन्य साक्षी कहते हैं ऐसे कर्मधार नहीं है स्वप्न का जो दृष्टा है स्वप्न हो गया साक्षी उसका जो चित्त है <kudge> तो यहाँ चित्त शब्द से चैतन्य नहीं लेना है क्योंकि हम लोग पहले विचार कर रहे थे चित्त का अर्थ चैतन्य ले लेना है तो कहते नहीं नहीं, नहीं ये यह कर्म धारा यहाँ नहीं है यहाँ तो ष्ठी है स्वप्न अर्था साक्षी उसका जो चित्त है ष्ठी चित्त तो अर्थात जो अंतकरण है उस चित्ते नृश्य अथवा वो चित्त का जो दृश्य है साक्षी का है कि चित्त अंतकरण वो अंतकरण का जो दृश्य हो गया घटपट नदी पर्वत हस्ती अश्व इत्यादि सब ष्ठी है स्वप्न दृक चित्त आगे दृश्य चित्त में भी षठी दृश्य में भी ष्ठी ते नीका में अच्छा भाष्य में <coughs> स्वप्न दृशह चित्तम स्वप्न चित्तम स्वप्न दृश्य चित्तम क्या समझ कह दिए षष्टी कह दिए इसी को टीका करके दे कर्मधारा यहाँ नहीं है इसे दृशह चित्तम स्वप्न चित्तम एक पद है स्वप्न चित्तम अलग अलग कर दिया ना वो एक पद है स्वप्न दृक चित्तम यह हो गया व्याख्यय चित्तम यह व्याख्यानम ऐसा नियम नहीं कि पहले व्याख्येय कहेंगे बाद में व्याख्यान कहेंगे ऐसा आवश्यक नहीं कहीं व्याख्यानों को पहले भी कह सकते हैं अभी हो गया स्वप्न दृक चित्तम सी आगे कहते हैं कि तेन न दृश्या जो श्लोक में दिया ना स्वप्न दृक चित्त दृश्य तो चित्तेन न दृश्य तो तेन दृश्य को न दृश्य ते जीवा जो स्वेद जान अंडजान सब जो दिखते हैं ते ततः ततः अर्थात तस्मात्मात्वन दृक् चित्ता स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है चित्त चित अर्थात अंतकरण मन मनसे वो हस्ती नद, मतलब अश्व नदी घटपट वो सब मन से भिन्न नहीं है मनो ही सब तदाकार बन जाता है तो पृथंग न संति इत्य वो सब मन से भिन्न नहीं होते हैं टीका में बड़ा मतलब आनंद की स्थिति होता है जब आप देखेंगे कि ये सब मिथ्या है और वो रुकेगा नहीं तो आप जानते हैं ये मिथ्या है इसका कोई मूल्य नहीं है फिर भी वो चलेगा उससे पहले मिथ्या है थोड़ा थोड़ा लगता है किंतु सत्य मान करके फिर पीड़ित होगा ये पीड़ा जब पूरा हो जाएगा फिर निश्चय हो जाएगा कि ये सब मिथ्या है मिथ्या हो जाना है निश्चय हो जाने पर भी रुकेगा नहीं कैसे स्विच ऑफ कर देने के बाद भी फैन चलेगा प्रारब्ध अगर बचा होगा तो उसमें वो जो फैन चलता है उसमें थोड़ा सत्य तो बुद्धि होकर के फिर थोड़ा पीड़ा होगा पीड़ा होने से उससे हट जाएगा ये हो, ये होने का अर्थात निधि ध्यान सब चलेगा ये होते होते आगे ऐसा होगा कि और उसको अर्थात सत्य तो बुद्धि उसमें करेगा नहीं और तत्जन्य पीड़ा होगा नहीं जब तक तो ये नहीं हुआ सत्य तो बुद्धि करा करके पीड़ा देगा जितना समय शास्त्र का विचार करेंगे लगेगा ये सब मिथ्या है जैसे बाहर उतर जाएंगे तुरंत लगेगा ये तो ऐसा है एकदम पीड़ित करेगा तो जब उसका कोटा पूरा हो जाएगा धीरे धीरे लगेगा ये सब वृथा है ये मन क्यों ये सब सोच करके पीड़ित होता है तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे घटेगा इसलिए चित्त अगर पीड़ा जितना देगा तो जानेंगे ठीक है फिर जब आप शास्त्र का विचार में आएंगे तो आएंगे सब बेकार है छोड़ो सब चित्त का खाली धंधा है धीरे धीरे होगा इसलिए चित्तों का जितना पीड़ा होगा जानेंगे कि प्रारब्ध उतना क्षय हो रहा है इसलिए दुखों से भय से भागना नहीं भागेंगे तो और विलम्ब होगा पूरा भोग करके ही जब वास्तविक तो जब एक स्तर का दुख जो भोग हो जाता है ना शिवजी आपको हायर स्तर का दुखों भोग <laughs> आपको जब शारीरिक स्तर का पीड़ा को अपार कर जाएंगे कहेंगे ऐसा होगा शरीर उसको छोड़ो भाई थोड़ा बहुत कुछ करके जैसा चलना है चलने दो तो आगे सोचो कैसे पठन पाठन करेंगे आपके जो ऊपर चलेंगे देखेंगे शिव जी आपको भी मन का दुख देंगे और ऊपर चलेंगे मन में कहेंगे छोड़ो इसे क्या संबंध है जाने दो ये का चलो चलो भाई वेदांत सुनते हैं वो सब ये सबको छोड़ो और फिर जब वेदांत में जाएंगे देखें अरे भाई यहाँ तो इको एणची कहेंगे ये तो और फिर दुख होगा इको एणची हो गया तो फिर कहेंगे आगे द्रव्य गुण कर्म समय ये तो महान कठिन है अर्थात बुद्धि की फिर दुख देंगे जो उसको पूरा हो जाएगा यह बुद्धे है परतस्तु जो बुद्धि की पीड़ा को पार कर जाएगा वही जाकर के स को अनुभव करेगा और जो जहाँ डर गया हो वही मर गया इससे दुख से भाग करके आराम का जिंदगी मतलब अपना ना ये सात मतलब साधकों का काम नहीं है साधों का तो बिल्कुल नहीं है साधकों का भी नहीं है टीका में श्लोका क्षराणी आगे हैं जीवादि भेदान स्वप्ने दृश्य मान नाम पृथग नाम चित्तात् जीवादि भेदान स्वप्ने जीवादि भेद जो स्वप्न में नाना प्रकार की जीवो सब देखा खाली जीवन है जो भी देखा दृश्यमान नाम जो सब दिखते हैं उक्ता नाम जो कह दिया गया स्वेद जान वो सब चित्ता पृथक सत्वम साधयती चित्त पृथक असत्व वो मन से भिन्न नहीं है और देखिए यहां भी श्लोककार ने एक तो काम किए हैं वो आपका जड़ मन से वो चेतन स्वेद जो प्राणी सब भिन्न नहीं है कहते हैं श्लोककार ये कह सकते थे आपका मन से जो देखता है स्वप्न का पदार्थ आपका मन से वो नदी पर्वत आकाश भिन्न नहीं है ऐसा कह सकते थे आप कह लेंगे मन भी जड़ है वो भी सब जड़ है किंतु कहते हैं जो सब चेतन आप मानते हैं स्वप्नों में वो सब ये जड़ मन से भिन्न नहीं है दिखते हैं चेतन और जड़ मन से भिन्न नहीं है <laughs> तो विचार करने से इस प्रकार के देखिए कितना बड़ा बात कहते हैं इसी प्रकार के जागृत में हम जिनको कहते हैं ये चेतन है रामानंद जी भाई चेतन नहीं है तो हमारे वो गुरु जी के ये कहते हैं न हमारे काका गुरु हमारे चाचा गुरु कहते तो वो मिथ्या हो जाएंगे गुरु जी को मिथ्या हम लोग कभी शास्त्र में विचार में ये नहीं कहते हैं जहाँ अत्यधिक विवाद हो जाता है दूसरे मतों के साथ वहां तो वो कह जाएंगे <laughs> नहीं तो कभी नहीं कहते हैं किंतु बाकी सब कहेंगे ये सब जिसको आप चेतन कहते हैं सब मित्र है आपका जड़ मन से वो कुछ भिन्न नहीं है आगे और थोड़ा विचार देंगे दृश्यमान उत्ता नाम, नाम चित्ता पृथक असत्व साधयती आपका मन से वो सब कोई भिन्न नहीं है स्वप्न में जितना दिखते हैं भाष्य में चित्त में वही अनेक जीवादि भेदाकरेण विकल्पते चित्त ही अनेक जीवादि भेे स्वप्न में जो मन है वही अनेक जीव जीव स्वेदज अंडज और जरायुज उद्भिज चार प्रकार की प्राणी होते हैं वो सैद आकार विकल्प्यते एक नंबर टिप्पणी प्रतीयते ऐसा दिखता है तो वास्तव वा कुछ नहीं है टीका में तरी दृष्टा चित्तम चे द्ने स्वीकृतम अभी पूर्व पक्षी कहता है ठीक है आपने एक बात कह दिए वो जो स्वप्न में देखने वाला है स्वेद जो वो सब चित्त से भिन्न नहीं है ठीक है मान लीजिए वो चित्त हो गया किंतु और एक दृष्टा है क्योंकि चित्त तो दृश्य कोटि में आ गया चित्त सब ये बन गया है और एक दृष्टा है अभी स्वप्न में कितना आ गए दो आ गए तो आपका दो तो कहा रहा जिसको आप दृष्टान्त तो देते हैं दाष्टान्तिक सिद्ध करने के लिए वही तो द्वैत तो है और आपका दार्टान्तिक दार्टान्तिक जागृत स्वप्न तो में अगर द्वैत तो है तो आपका जागृत कैसे द्वैत तो नहीं होगा पूर्व पक्ष होता है टीका <coughs> में तरी दृष्टा चित्तम इति स्वप्न स्वीकृत हम स्वप्न में द्वैत तो आ गया सिद्धांति कहता है कि न भाष्य में तथा तदप्न दृक चित्तम इदम तद दृश्यम एवं तथा तदपि इदम् ये जो इदम् चित्तम वो भी साक्षी जो स्वप्न दृक वो साक्षी का दृश्य है और अभी प्रमाण हो गया जो दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है इसलिए स्वप्न दृष्टा का जो अंतकरण वो भी चैतन्य से भिन्न नहीं है टीका में तत्शब्द से चित्त विषय व्यावर्त जो श्लोक भाष्य में दिया ना दृश्यम ए जो तद पद से कहेंगे ये चित्त को ही लेना है कहते है, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। यती अर्थात वह तद दृश्यम से तद चित्त नहीं है क्या नहीं क्यों नहीं है आगे कहते हैं तेन स्वप्न दृशा स्वप्न दृश्य अर्थात स्वप्नों को देखने वाला है को कौन देखता है साक्षी तो साक्षी दृश्यम तदृश्यम तत्पद से वहाँ साक्षी लेना है त्रश्यम है वो तदश्यम साक्षी दृश्य है मन है वो साक्षी के द्वारा जाना जाता है वो साक्षी कौन है स्वप्नों कौन देखा उठकर के कौन कहता है मैंने स्वप्नों देखा कहता है कहते वो साक्षी ही देखा किंतु जो उठकर के कहता है अभी और वो साक्षी नहीं है अब वो कपड़ा पहन लिया कहने वाला कौन कहता है प्रमाता कहता है देखने वाला देखा था साक्षी अभी कहने वाला कहता है प्रमाता अर्थात जो देखा था तब तो खाली वो टावल में था नदी में और अभी कहने वाला क्या कहता है कि हमको पाँव में मछली काटा कब कहता है कि को क्यों कोटपेट पहन लिया तो मेरे को पाव में मछली काटा अब वो कोट पेट पहना हुआ है कोई पूछेगा आप ऐसा पहने आपको कैसे मछली काट लेगा तो कहता है जिस समय में किंतु काटा था उस समय में खाली टावल में अथवा खाली कौपिन में था तो अर्थात तो वहां देखा था साक्षी किंतु अभी अंतकरण आ गया प्रमाता बन गया तो विचार थोड़ा अलग है स्वप्न में जो देखा वो साक्षी ही देखा टीका में स्वप्न अवस्थ से चित्त से स्वप्न स्वप्न अवस्थ जो चित्त है वो स्वप्न स्वप्न दृश्य विषय स्वप्न का जो दृष्टा है साक्षी उसका वो विषय बनता है भी। में अतः स्वप्न दृग व्यतिर चित्तम नाम नास्ती इत स्वप्न दृष्टा जो साक्षी उससे भिन्न स्वप्न में कोई चित्त अंतकरण मन कुछ नहीं <coughs> केवल साक्षी चैतन्य ही है ये चौसठ श्लोक उच्चारण करिए अच्छा आगे पौसठ श्लोक के लिए कहते हैं दृष्टान्त निविष्टम अर्थम दाष्टांति की योजती वेदांति सर्वदा स्वप्नों को दृष्टांत देगा और व्यावहारिकों को दाष्टान्त बनाएगा स्वप्नों को मिथ्या सिद्ध करके व्यावहारिक जगत को भी मिथ्या सिद्ध करवाएगा इसलिए अभी स्वप्न में ये सब निश्चय हो गया क्या निश्चय हो गया स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ चित्त से भिन्न नहीं है और वो चित्त साक्षी से भिन्न इसी प्रकार जागृत में भी ठीक ऐसे ही है चरण जागृत जागृत दिक्षु वे दसु स्थित जीवन जीवन जीवन वापी जीवान् पश्य सदा जाग्रच्चिते क्षणीयास्ते नींते तत पृथक तथा तदृश्यमे वेद जाग्रत्य से जागृत जागरिते चरण दशसु दिक्षु अंडजान जीवान् सदा पश्यति बिल्कुल पूर्व में जैसा था तेजाग्रचित न पृथ्वी तथा तदृश्यम जाग्रत व्यक्ति जाग्रत जाग्रत पुरुषः जागरित चरण जागृत अवस्था में घूमता फिरता है और दशसु दीक्षु स्थितां दश दिशाओं में होने वाले दश दिशा चार कोना चार ऊपर नीचे दश दिशा हो गए दश दिशा में होने वाले यान जितने अंडजान स्वेदान जितने सारे जीव होते हैं सदा पश्यम उनको देखते हुए ते जाग्रत जागृत चित्तिया वो सब जो की जागृत मन के द्वारा देखे जाते हैं ततः जाग्रत चित्ता पृथक नीत्यंत वो जाग्रत मनो भिन्न नहीं है वो आपका मन है और तथा साक्षी साक्षी दृश्य जागरत चित्तम ये जागृत में जो मन है उसको साक्षी जानता है साक्षी जानने से क्या हो जाएगा उसे क्या सिद्ध करना चाहते है वो जागृत चित्त साक्षी से भिन्न नहीं है इसलिए साक्षी ही एक है बाकी ये चित्त वो सब बाकी जो है वो सब मिथ्या ही है तो बड़ा मजा की ये विचार कहने का समय हमारा बुद्धि में अभी चलता है कल एक सामान मिला था मन में उसमें लेने का समय सोच लिया था ये इस महात्मा के लिए अभी मन में कहता है कि अभी आपको सत्य दिखता नहीं दिखता जिसको सामान मन अंदर में वो कहता है और दूसरा मनो ये व्याख्यान करता है ये स्थिति भी आपको मिलेगा तो आप उस समय देखेंगे ये क्या होता है आनंद आएगा मजा आएगा आप जानते हैं ये सब मिथ्या है फिर भी उसका पलवा इतना ज्यादा रहेगा कि आपसे करवाएगा करवाएगा उसको रुकेगा नहीं धीरे धीरे रुक जाएगा जब रोबोट का निश्चय इतना जोर होगा ना फिर आप जाओ जाने दो ठीक है ये दोनों श्लोक हो गया तो वेदांत में और लगने से और आनंद आएगा ओम पूर्ण मदन पूर्ण पूर्ण ओम पूय पूर्ण शान